स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश पौहारी बाबा और स्वामी विवेकानंद इस प्रसंग का उपसंहार अत्यंत मर्मस्पर्शी है जिसके माध्यम से श्री राम कृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद का अलौकिक स्नेह संबंध बहुत स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुआ है अपने तीन मार्च अठारह के पत्र में पुनश्च कर के लिखे गए अनुलेख में स्वामी जी लिखते हैं अतएव मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि श्री रामकृष्ण की बराबरी का दूसरा कोई नहीं वैसी अपूर्व सिद्धि वैसी अपूर्व अकारण दया जन्म मरण से जकड़े हुए जीव के लिए वैसी प्रगाढ़ सहानुभूति इस संसार में और कहाँ या तो वे अपने कथनानुसार अवतार हैं अथवा वेदांत दर्शन में जिसे नित्य सिद्ध महापुरुष लोकहिताय मुक्तोपी शरीर ग्रहणकारी कहा गया है वे हैं निश्चित निश्चित इसी में मती ही इति में मती ही अपने जीवन काल में उन्होंने मेरी कोई भी प्रार्थना नहीं ठुकराई मेरे लाखों अपराध क्षमा किए मेरे माता पिता में भी मेरे लिए इतना प्रेम न था इसमें कोई कभी जन सुलभ अतिशयोग नहीं है इसी गाजीपुर प्रसंग एवं श्री रामकृष्ण के बारंबार दर्शन का स्मरण कर स्वामी जी ने गाता हूँ गीत में मैं तुम्हें ही सुनाने को शीर्षक कविता भी लिखी है भावावस्था में लिखी हुई स्वामी जी की कविताओं में यह अन्यतम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है इस कविता में स्वामी जी लिखते हैं बाल केल करता हूँ तुमसे मैं और क्रोध करके देव तुमसे किनारा कर जाना कभी चाहता हूँ किंतु निशा काल में देखता हूँ तुमको मैं खड़े हुए चुपचाप आंखें छलछलाई हुई हेरते हो मेरे तुम मुख की ओर उसी समय बदल जाता भाव मेरा पैरों पड़ता हूँ पर क्षमा नहीं मांगता तुम नहीं करते हो रोज़ पुत्र हूँ तुम्हारा कहो और कोई कैसे इस प्रगल्भता को सहन कर सकता है प्रभु हो तुम मेरे तुम प्राण सखा मेरे हो कभी देखता हूँ तुम मैं हो मैं तुम हो इसी कविता में स्वामी जी श्री राम कृष्ण के प्रति अपने समर्पण को पुनः दोहराते हैं दया के सागर तुम दास हूँ तुम्हारा जन्म जन्म का मैं भक्ति भक्तिपूर्वक सुनता यह दास है पर सदा ही पूर्ण करने को तुम्हारा काम कविता के इन पंक्तियों में श्री कृष्ण एवं स्वामी जी का घनिष्ठ प्रेम संबंध अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हुआ है श्री कृष्ण पिता हैं स्वामी जी पुत्र अथवा वे स्वामी हैं वे स्वामी जी दास और एक अवस्था में स्वामी जी श्री रामकृष्ण के साथ अपना एकत्व भी अनुभव करते हैं लेकिन इस घनिष्ठ संबंध की अनुभूति के अतिरिक्त और भी किसी गूढ़ सत्य का रहस्य उद्घाटन गाजीपुर प्रसंग के पटाक्षेप के रूप में हुआ था स्वामी जी के बंगाली जीवनीकार स्वामी गंभीरानंद जी का भी मत है कि श्री रामकृष्ण के आविर्भाव के साथ और भी कुछ हुआ था जैसे स्वामी जी ने कभी प्रकट नहीं किया श्री रामकृष्ण अपने अंतरंग शिष्यों से तीन बातें भली प्रकार जान लेने को कहा करते थे मैं श्री कृष्ण कौन हूँ तुम शिष्य कौन हो और इन दोनों में संबंध क्या है गाजीपुर में बार बार श्री कृष्ण के दर्शन पाकर स्वामी जी को उनके साथ अपने नित्य अभिन्न संबंध की अनुभूति के साथ साथ उनके तथा अपने स्वरूप की भी स्पष्ट उपलब्धियाँ हुई थी श्री रामकृष्ण के देवत्व की उपलब्धि के बिना उनसे पिता पुत्र अथवा स्वामी दास का संबंध एक अर्थहीन लौकिक संबंध मात्र को कर रह जाता उपर्युक्त कविता के अनेक अंश इस बात का संकेत देते हैं कि स्वामी जी ने श्री राम कृष्ण का अंतर्यामी परमात्मा के रूप में साक्षात्कार किया था रूप तुम्हारा ही सब घटों में विराजमान या फिर उन्होंने श्री कृष्ण का विश्वरूप ही तो नहीं देखा सिंधुनाथ जैसा तुम्हारा हंकार है सूर्य और चंद्र में है वचन तुम्हारे देव मृदुमंद पवन तुम्हारा अलाप है और उसके बाद स्वामी जी सूर्य चंद्र युक्त विराट सृष्टि देव यक्ष मानवादि जीवगण जनबुद्धि आदि आंतर जगत का वर्णन कर उस अवस्था की कल्पना करते हैं जहां इन सब के विलीन होने पर केवल श्री कृष्ण का सुंदर अनाहत नाद रह जाता है इन पंक्तियों को पढ़कर तो यह प्रतीत होता है कि श्री राम कृष्ण ने स्वामी जी को दिव्य चक्षु प्रदान कर अपने इंद्रियातीत जगदातीत एवं अंतर्यामी दोनों रूपों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया था और अंत में स्वामी जी अद्वैतानुभूति की अभिव्यक्ति में मुखर हो उठते हैं मैं ही विद्यमान हूँ प्रलय के समय में अनंत ब्रह्मांड ग्रास करके जब ज्ञान ज्ञे ज्ञाता मिट जाते हैं मैं विकसित फिर होता हूँ आदि कभी मैं ही हूँ मेरी ही शक्ति के रचना कौशल में है जड़ और जीव सारे श्री रामकृष्ण की कृपा से स्वामी जी को ये गहरी अनुभूतियाँ हुई थी यही कारण था कि इस घटना के बाद स्वामी जी के मन में अपने जीवनोद्देश्य एवं श्री कृष्ण के स्वरूप के विषय में कभी कोई संशय नहीं उठा अतः वे तीन चार मार्च के अपने पत्र में निश्चयपूर्वक लिख सके थे अब किसी बड़े आदमी के पास नहीं जाऊँगा कमलाकांत के गीत की कड़ी दोहराते हुए वे मानो कहना चाहते हैं कि पारस मढ़ी तो उनके पास ही है इधर उधर भटकने से क्या लाभ और इस चरम अनुभूति एवं जीवन भर के लिए उद्देश्य की स्थिरता का श्रेय पौहारी बाबा के साथ उनके संपर्क को ही दिया जाना चाहिए जिसने श्री कृष्ण को अपने प्रियतम पार्षद पर कृपा करने को बाध्य किया